ईमानदार अब्राहम लेखक एडिट कुनहार्ट चित्रसज्जा मालका जेदिश अब्राहम लिंकन का जन्म केंटकी में एक लकड़ी से बने छोटे से घर में हुआ था उसके माता पिता थॉमस और नैन्सी लिंकन निर्धन थे उसके पिता एक बड़ाई का काम करते और खेती भी करते थे और मां खेतों में उनकी सहायता करती थी उसके माता पिता दोनों ही अनपढ़ थे अब्राहम की एक बड़ी बहन थी शारा जब उन दोनों की स्कूल जाने की उम्र हुई तो वह और सारा दो मील पैदल चलकर एक कमरे के स्कूल में पढ़ने जाते थे सभी कक्षाओं के छात्र एक ही कमरे में बैठते थे अब्राहम लिंकन ने कुल मिलाकर केवल एक साल स्कूली शिक्षा ग्रहण की लेकिन वह शिक्षा पाने के लिए बहुत जिज्ञासु थे और उन्होंने स्वयं ही पढ़ना जारी रखा जब अब्राहम सात वर्ष के हुए तो उनका परिवार सौ मील दूर इंडियाना को चला गया अपने घर का सारा सामान बांधकर वे दो घोड़ों पर सवार होकर जंगल के बीच इस यात्रा पर निकल पड़े जिस जंगल से होकर उन्हें गुजरना था, उसमें और भालू रहते थे। इंडियाना पहुंचकर अब्राहम ने लकड़ी का एक घर बनाने में अपने पिता की सहायता की जिसमें पूरा एक वर्ष लग गया उस घर में एक कमरा था और फर्श मिट्टी का था जब घर बनकर तैयार हुआ तो अब्राहम को घर की टाँड पर सोने की जगह दी गई गद्दे के नाम पर उ... उनके लिए केवल सूखी पत्तियों का एक ढेर था दो वर्ष बाद अब्राहम की माँ की मृत्यु हो गई अब्राहम अपने चचेरे भाई डेनिस के साथ खेलते थे जो उनके घर आकर रहने लगा था लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था एक साल और बीत गया और फिर थॉमस लिंकन तीनों बच्चों को घर में अकेला छोड़ कर वापस चले गए कई हफ्ते बाद वह एक नई पत्नी के साथ वापस लौटे जिसका नाम भी शारा था लेकिन थॉमस उसे शैली नाम से बुलाते थे वो अपने साथ अपने तीन बच्चे और अपने पुराने घर का फर्नीचर लेकर आई थी अब्राहम को सैली अच्छी लगी और सैली भी उसके प्रति स्नेह रखती थी उसने थॉमस से कहकर घर में लकड़ी का फर्श बनवाया और घर की चपक चपकती छत भी ठीक करवाई अब उस कमरे में आठ लोग रहते थे रात को शैली अब्राहम की पढ़ाई में उसकी सहायता करती वह में लकड़ियाँ जलाकर उसकी रोशनी में पढ़ाई करते थे उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में पढ़ा उन्होंने बाइबल भी पढ़ी अक्सर वह कविताएं लिखते उन्होंने खुद से पढ़ना लिखना जारी रखा अब्राहम अब लंबे और ताकतवर हो गए थे उनके पिता उन्हें दूसरे किसानों के खेतों में पच्चीस सेंट प्रतिदिन के हिसाब से काम करने के लिए भेजते वो पेड़ों को काटकर ईंधन के लिए लकड़ी लाते और पेड़ के तनों को चीर कर घरों की चार दीवार बनाते वो एक बहुत अच्छे कामगार थे कभी कभी वो कटे पेड़ के तने पर बैठ जाते और लोगों की को मजेदार कहानियां और लतीफे सुनाते लोग उनकी बातें बड़ी चाव से सुनते थे अब्राहम की जेब में या उस उनके हाथों में लगभग हमेशा कोई किताब जरूर रहती थी वह खेत जोतते समय भी अपने साथ कोई किताब रखते थे मक्का के खेत की आधी जुताई करने के बाद जब उनका घोड़ा आराम करता तो वह अपनी किताब पढ़ने लगते जब वह 19 वर्ष के थे उनकी लंबाई छह फुट चार इंच हो गई थी उनका वजन 200 सौ पॉइंट से भी अधिक था और वह एक तेज तैराक और मजबूत पहलवान थे अब्राहम मिसिसिपी नदी में नौका चलाने का काम करते थे इन नौकाओं में शुअरों और मक्के की फसल को बाजार ले जाया जाता था नदी मार्ग से यह नौका न्यूर्लिस को जाती थी वहां अब्राहम ने कुछ गुलामों को इन अश्वेत लोगों को उनके काम के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता था गोरे लोग उनके स्वामी थे और उन्हें बेच सकते थे अब्राहम को लगा कि यह बहुत गलत हो रहा है जल्द ही अब्राहम न्यू ऑर्लिंद से वापस लौटा है। फिर थॉमस लिंकन अपने परिवार समेत इलिनोइस चले गए और उसके तुरंत बाद ही अब्राहम ने घर छोड़ दिया वह इलेनाइस के एक छोटे शहर न्यू सेलम को चले गए जहाँ वह एक दुकान में काम करने लगे जल्दी ही लोग उस दुकान में अब्राहम की कहानियां सुनने के लिए आने लगे लोग उन्हें ऐप या ईमानदार ऐप कहकर बुलाते थे एक बार एक महिला ने उन्हें कीमत से सवा छः सेंट अधिक दे दिए और वह उसे खोजकर उसके पैसे लौटाने के लिए तीन मील पैदल चलकर गए ऐप ने न्यू सेलम में अनेक छोटे छोटे काम किए उन्होंने डाकिया बनकर डाक बाटी और जमीन के सर्वेक्षण का भी काम किया ऐप को कचहरी में जाकर वकीलों की जीरा सुनना बहुत अच्छा लगता था बहुत से लोग उनके पास सलाह लेने के लिए आते थे फिर उन्होंने खुद वकील बनने का निश्चय किया उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की रातों को जागकर काम किया और तीन वर्ष में वह एक वकील बन गए फिर एब स्प्रिंगफील्ड एलेनोइस चले गए जहाँ उनकी मुलाकात मेरी टॉट से हुई मेरी की उम्र इक्कीस वर्ष की थी और एब तीस वर्ष तीस के थे। मेरी बहुत लोकप्रिय थी वो फ्रेंच भाषा बोलती थी और उसे नृत्य करना बहुत पसंद था फिर ऐब और मेरी विवाह हो गया ऐब एक लंबे एक लंबा रेशमी हेड पहनते थे जिसमें वह अपने कागजात वगैरह रखते थे कभी कभी जब वो हैट उतरता तो ये कागज़ जमीन पर गिर जाते थे ऐप का दफ्तर स्प्रिंगफील्ड में था लेकिन वह लोगों की कानूनी मदद करने दूर दराज के छोटे शहरों और कस्बों में भी जाते थे उनके बहुत से मित्र बन गए थे फिर उन्होंने अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस का चुनाव लड़ा और विजयी हुए कुछ साल बाद उन्होंने अमेरिकी सीनेट का चुनाव लड़ने का निश्चय किया इस चुनाव में उनके प्रतिद्वंद्वी थे स्टीफन डगलस डगलस का मानना था कि दास प्रथा जारी रहनी चाहिए लेकिन लिंकन का मत था कि दास प्रथा का अंत होना चाहिए दोनों ने पूरे इलिनोइस प्रांत का दौरा करके जनता के बीच इस विषय पर बहस की जब लोगों ने मतदान किया तो जीत डगलस की हुई लेकिन इस बहस के कारण लिंकन को बहुत प्रसिद्ध की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई दो साल बाद फिर डगलस और लिंकन के बीच एक बार फिर चुनावी मुकाबला हुआ। इस बार मुकाबला अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए घर बहुत अच्छा लगा वे उसकी छतों पर खेलते उसके लॉन में घुड़छवारी करते और अपनी बकरियों के पीछे गलियारों में दौड़ते फिरते अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बनने के दो हफ्ते बाद ही गृह युद्ध शुरू हो गया इस युद्ध में एक और उत्तरी प्रांतों में रहने वाले लोग थे, जिन थे जिनमें अधिकांश मानते कि होनी चाहिए। और और के लोग थे वर्ष बीत गए इस युद्ध में हजारों सिपाही मार जा चुके थे और ऐसा लग रहा था कि विजयी दक्षिण विजय दक्षिणी राज्यों की होगी सहयोग वी समय राष्ट्रपति के बारह वर्षीय बेटे विली की मृत्यु हो गई ऐसे मुश्किल समय में लिंकन ने गुलामों की आजादी की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था जिसके कारण आगे चलकर दास प्रथा की समाप्ति हुई दो वर्ष बाद संविधान के तेरहवें संशोधन ने अमेरिका में दास प्रथा पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया लेकिन युद्ध जारी रहा पेंसिल्वेनिया के एक छोटे शहर कैटिसबर्ग में एक भयंकर युद्ध हुआ हजारों सैनिक इसमें मारे गए पाँच महीने बाद राष्ट्रपति लिंकन ने युद्ध भूमि में जाकर मृत सैनिकों के लिए एक कब्रिस्तान का लोकार्पण किया वहां उन्होंने एक व्याख्यान दिया जो मात्र दो मिनट का था लेकिन जिसे गेटिसबर्ग व्याख्यान के नाम से जाना गया और यह अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रसिद्ध व्याख्यानों में से एक बन गया उन्होंने कहा कि इस युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को जनता कभी नहीं भूले भुलाएगी और जनता द्वारा चुनी हुई और उनके लिए काम करने वाली सरकार इस धरती पर हमेशा बनी रहेगी यह युद्ध चार वर्ष बाद जाकर समाप्त हुआ मैं जीवन में इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ राष्ट्रपति ने कहा पांच दिन बाद राष्ट्रपति और उनकी पत्नी रंगमंच का एक कार्यक्रम देखने गए कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने जो गुलामों की आज़ादी मिलने के कारण राष्ट्रपति से अत्यंत क्रुद्ध था पीछे से राष्ट्रपति के सर में गोली मार दी यह गोली सीधे उनके मस्तिष्क में चली गई पूरी रात राष्ट्रपति अचेत रहे और सुबह उनकी मृत्यु हो गई उनके शरीर को एक ताबूत में लेटा व्हाइट हाउस में रखा गया बहुत से, से, से पटरी के दोनों ओर खड़े हजारों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी रेल के मार्ग में दस अलग अलग शहरों में उनके मृत्यु संस्कार के कार्यक्रम आयोजित किए गए अंत में रेल स्प्रिंगफील्ड पहुंची जहां उन्हें दफनाया गया ईमानदार ऐप अखिर वापस अपने घर पहुँच गए थे गैटिसबर्ग का व्याख्या सत्तासी वर्ष पहले हमारे पुरुखों ने इस महाद्वीप में एक नए राष्ट्र की स्थापना की थी जिसकी परिकल्पना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित थी और इस सिद्धांत के प्रति समर्पित थी कि सभी इंसानों को विधाता ने बराबर बनाया बराबर का बनाया इस समय हमारा देश एक व्यापक गृह युद्ध से जूझ रहा है और यह इस बात की परीक्षा है कि यह देश या कोई भी देश जो ऐसी परिकल्पना पर आधारित हो लंबे समय तक ट सकता है या नहीं आज हम इस महान युद्ध की रणभूमि रण है।, तो है लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो इस धरती को पवित्र और सम्मानित बनाने वाले हम सब नहीं बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने इस धरती पर युद्ध किया है और जिनमें से कुछ ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है आज हम जो कुछ यहाँ कह रहे हैं संसार शायद ही उस पर ध्यान दे या उसे याद रखे लेकिन उन वीरों की करनी को संसार कभी नहीं भुलाएगा इन महान योद्धाओं ने जिस उद्देश्य के लिए अपने प्राण दिए हैं हम सब का दायित्व है कि हम पूरी लगन और समर्पण के साथ उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करें हमें यह प्रण करना है कि इस वीरों का बलिदान व्यर्थ न जाए और ईश्वर की कृपा से इस राष्ट्र का एक नया जन्म हो जन के लिए समर्पित और द्वारा संचालित यह शासन तंत्र इस धरती पर निश्चय ही चिरस्थाई बनेगा अब्राहम लिंकन की जीवन रेखा 12 फरवरी 1809 हार्डिन काउंटी केंटकी में जन्म नवंबर 1816 परिवार का किंटकी से इंडियाना को गमन 5 अक्टूबर अठारह सो माँ का स्पेंसर काउंटी इंडियाना में निधन 2 दिसंबर 1819 सो एलिजाबेथ टाउन किंटकी में पिता का सारा जॉन्स्टन से विवाह एक मार्च 1830 परिवार का इंडियाना से इलिनोइस को स्थानांतरण जुलाई 1830 न्यू सेलम इलिनोइस को प्रस्थान 21 अप्रैल अठारह सौ ब्लैक हॉक युद्ध में कप्तान पद पर नियुक्ति 4 अगस्त 1834 इलिनोइस राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित 12 अप्रैल अठारह सौ सैंतीस स्प्रिंगफील्ड एलोनाइस में वकालत कार्य की शुरुआत चार नवंबर अठारह सौ बयालीस एंड टेड एं से विवाह अगस्त अठारह अमेरिकी संसद के लिए निर्वाचित 2 नवंबर अठारह अमेरिकी सीनेट के चुनाव में स्टीफन डगलस से हारे 18 मई अठारह राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी द्वारा मनोनीत 6 नवंबर अठारह अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित 12 अप्रैल 1861 अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत 1 जनवरी अठारह गुलामों की आज़ादी के अध्यादेश पर हस्ताक्षर उन्नीस नवंबर अठारह सौ तिरसठ गैटिसबर्ग व्याख्यान आठ आट नवंबर अठारह सौ चौसठ राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा निर्वाचित नौ अप्रैल अठारह सौ पैंसठ गृह युद्ध का अंत चौदह अप्रैल अठारह सौ पैंसठ जॉन फिल्क्स बूथ ने वाशिंगटन डीसी के फोर्ट थिएटर में गोली मारी पंद्रह अप्रैल अठारह सौ पैंसठ वर्ष की आयु में मृत्यु चार मई अठारह स्प्रिंगफील्ड इलोनाइस में अंतिम संस्कार